ना, तो जरा पूछ मारे डाबगुम मंगसासा का डील में थवाटी मोटी साहेब ने जे की ओर लुगाई और मत कर जे लुगाई जावा मारे लुगाई मत कर जे तने क्यों खुशी मर मरगी मारो बाद में मळजी मुकुमार गों का ओ तो आकादीदर ने जाग जा आकादी आवी जी ना हां ए मसाला लेना जरा नाक में ना ओ थे मोटी सा बठ महीनेन जाओ मार तो माया मात्रा टाकी सर तो मारे पासी 20-20 हाल की को यो काने जात ने 20-20 दीदी बेटा देख रे एक बात और ना ना आज आज के में। ए, मुझे मा है। मा देख मार दो छोड़ वो के म, मैं मैं से तो नहीं था रेल मोटर है जब ये रियल का जार जूते रन और मैं कोई आ नहीं कर पूरो अब मैं जड़ा बाहर ही बात मुझे यहां बाड़खान बाड़खान बाले तो आ जाते हमारे उले बाबा गुरु जल्दी भी आप बीड़ी पकड़ ले हम्म बीड़ी पजे बाबा हम्म मयरे चलो बाबा ने बीड़ी परे गया ए ने बाबा बाबा बाबा मनत हा दुनिया माया दे दे जन मायाmathbb मध्ये बडेली आडيمه जाय करतो बाबा व्हिडिओ दिसतो मनत हा दुनिया माया दे दे जन मायाmathbb मध्ये बडेली आडيمه जाय करतो बाबा व्हिडिओ दिसतो और तुम्हारा कुल नगर किस पर करो और रोजी और रोटी और दवाई कौन की मैं तो उसको पूछता हूं एक प्रॉब्लम यो थोड़ा बात, रो बात। अच्छा हाँ। का हो बिच्छू झाड़ारी अच्छा चालू कर रहमान रहीम रुपए पिलंग खेर के पाए। उतरे आए। मैं उतारू तू न उतरे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआई है ये और हर दफे बोलो तीन दफे और फिर तीन मार्च तो अच्छा। तो अब तो फिर वो यहाँ रु, रुक गया अक्सर कहीं बीच सेंटर में कहीं नहीं रुकेगा जोड़ो पे आ करके रुक गया और जब अच्छा ठीक जगह पहुंचा जिससे वो खाया वो तो 24 घंटा रहेगा मामूली मतलब जन्नाट रहेगा रहे बाकी उसका जो खास दर्द है वो हट जाएगा तो ये ये मतलब लोबान दो पैसे की लोबान ले स्नान किया गोबर से इतनी सी जगह आग ली लोबान उस पर डाल दी और तीन दफा आप मंत्र जो ये वो पढ़ लो आप तीन और साल में, में, तो एक एक में तो फिर, तो फिर दूसरे शुक्रवार अगले शुक्रवार करो नहीं तो मंत्र का असर नहीं रहेगा तो जब कोई तो को भी झाड़ा देना पड़ता तब तो ये पूछना पड़ता कि तो भई स्त्री अगर है हाँ। तो गर्भवती तो नहीं है नहीं। या नहीं देना पड़ता है की गर्भवती स्त्री को जो बिच्छू खा जाता है जी। और उस बच्चे का जो जन्म होता है उसको बिच्छू काटा नहीं चढ़ता नहीं है बिच्छू मर जाता है ये सही बात है हमारी दादी साहब जो थी जी वो गर्भ में थी तब उनकी माँ को बिच्छू खाया था तो बिच्छू खाया मर जाते। तो पता नहीं मर जाता नहीं बारिश भी चली नहीं बढ़ता वही मरता मरता ये बात पक्की हुक्म आप फैक्ट कोई नहीं। ये हुक्म आप जो मंत्र जो है यो आप की करूं। मैं, बनेडा मीने एक मैं। अच्छा। दो है हम्म वो अच्छा दो-तीन एक ये बताया कि आपने अक्षर देखो तो आपके जिस अपन तो बोलते हैं कि डब्बा गोका बोलते है डब्बा गोरोग यूं तो बोले, बोले निमोनिया निमोनिया हाँ। तो उसमें क्या है कि ने आप मैं, मैं भेड़ी कर लिया भेड़ी कर बोतल में नाग लिया बोतल में ना मीठे तेल लिए तो बोंद ना सब खत्म हो जाए उतेल से सब खत्म हो और और फिर बाद में में आप चीनी की जो जो है है उसको और दो तीन साल पुराने उन आप जो है उनका ऊपर लगाता लग बच्चे को ये बीमारी होती है दो टाइम दो ये मेरे अजमायी चीज है उसी की बताई हुई इलाज और बता मैं आप यो शुरू एक कोई बतामी खड़ो है जो गांठा गांधी कोड़ो रे की वक्त निकालो नमस्कार लेखक <coughs> आप जी जी अच्छा। ये अपने से होंगे ना वे के तो बादशाह के बाद देनी पड़ती थी छह महीने बारह महीने कुछ नौकरी देनी पड़ती थी तो वहां क्या हुआ कि बास बादशाह को किसी ने कह दिया कोठारी लोग थे कामदार के साथ ये तो है। तो है बास छुट्टी नदी अठह बारह वर्ष छुट्टी नहीं मिली रानी साहब जी है सब भाई क्रिया जन की बात है जाने सब पाटा रहता है सब सब रहता आया लोग वगैरह तो दो भाई भाई आपके का छोटा ये के सब मैं और वगैरह फंदे तोड़ा ही और तो का जाओ कहीं दिया उधर क्या साथ नहीं तो मसूद ने पानी मांगा तो जानना ही चांदी की हो रहे हैं। जो उई में है क्या करते हो कि क्यों सर? आप तो कौन कर रहे मेरा असली भाई है लोगों ने बहुत बदमाश ठाकुर तुम जा सकते हो इधर से तो दो भाई रहे उधर से उनको छुट्टी मिल गई तो ये पूछे तो क्या नहीं है मंदिर छुट्टी मिल गई तो फिर वो सब साथ में तो तो उसको तो दिया लां तरफ से तो लांबा है नहीं लांबा है। आ, उससे छोटा भाई जो था उसको दी नगर उसने सब जैकेट दीऐसा होता फिर बाद में क्या होता है तो लांडे वालों ने कहा भाई आप जो है उनको उठा कुछ नहीं कई तो न <coughs> अब ले टाइम के तैयार है सुबह सुबह टोरी आदमी वो एक न सुनो सर ही हम नौकर जो कोटा में आपके में। है एक बात बात ये मुझे, मुझे है है और भी बीकानेर ये मांडलगढ़ मेवाड़ मंडलगढ़ा मेहता है जी यही बीकानेर में और एक बीच डौरा वन ने देश ने गाड़ी मिली एडिस की बात पूरी बात पर ध्यान नहीं है लेकिन इस तरीके में वोट निकलेगा अह इनून कहीं ना ये माने जैसे सुनते आए हैं जब टेप होगी वो उसमें से तो जूने जमाने से सुनते आए हैं ऐसा आना आना आना जी और विशल जी जी जी जी और और दो दो थे। थे। तो आना जी ने तो ने बनवाया आना सागर अजमेर में, जो अजमेर का आना सागर है वो तो आना जी ने बनवाया और ये विशल देव जी का मंदिर जो है विशल देव जी ने, ने बनवाया इसको करीबन ऐसे कहते हैं पुराने लोग ग्यारह सो बारह वर्ष की, सु सु की का हरसा हो गया इतने जानते हैं एस, तो तो का मंदिर है शीवजी शीवजी का, आ, प्रतिमा की तो है, कैसे है ये शुरू से हमने तो ऐसा ही देखा था हमारे बुजुर्गों ने ऐसा ही देखा इस मूर्ति को हम भी उसको ऐसे देखते हैं लेकिन इसके विषय में लोगों की मतलब क्या मान्यता है क्यों इतना मतलब ये इसको महत्व देते हैं महत्व उसकी पूजा प्रतिष्ठा तो होती नहीं है वो तो पुरातीन विभाग में चला गया है खंडर मंदिर है भी नहीं देखी वो तो है अरणराज जी एक मांडल जी और थे इनके भाइयों में जो मांडल का तालाब जो है वो उनके नाम का बताते है या आपके सुनने में आई कोई भी बात है। नहीं अपने दो नाम तो आपने सही बताया एक और बात थी कि अपने यानी इतिहास सम्मत तो नहीं है बात जो मैं कह रहा लेकिन अपने यहाँ देव जी की जो बात कहते हैं देव नारायण की बगड़ावत उनकी जो बात कहते हैं उस बात के अंदर मांडल देव जी के तालाब की बात आती है अच्छा और बीसल देव जी की मंदिर की बात भी अच्छी बीसलपुर का नाम इसी इसी, लियो इसी गीत ये जो जो जो जी जी की गाते हैं देव जी जो ये पड़ भी हैं भी और में भी आ, उस गाने के अंदर आता है बिजोरी कांजरी का एक नाम आता है वो भी पहली बात थे वो यही की बात है वो यही, की बात है। वो यही की बात इस जी कड़े हैं, चबूतरा बना हुआ है, इस के एक चबूतरा बना हुआ पहाड़ के अब वो चबोतरा ही देखा हमने, वो काम कांजरी था? वो काम कांजरी था हमारे बुजुर्ग भी कहते आए थे इस बात को को इन दोनों के बीच में और रस्से डाल करके अच्छा बघरावतों का भी स्थान मजोड़े में आगे उधर बड़ा मझोड़ा जो है का का मां, का अच्छा भी कोई है है इमारत तो खंडर हो गई दो दो दो निशान है वो निशान जरूर मौजूद और भूरा हो रहा उनका कोई पत्थर का मकानों की इतिहास के अंदर तो ऐसा है विशल देव जी नाम के चार राजा हुए तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तो देव जी का जो वक्त आता है का का जो वक्त है वो करीब चतुर्थ चौथे यहाँ पे हमने जो संबंध देखा मंदिर के ऊपर वो है बारह सो तीस का बारह सो बत्तीस बत्तीस 1232 अभी चल रहा है 2036, 800 चार्थ चार्थ साल की बात बैठती है वो छापे गए हुए हैं, कई मरतबा ले जाते थे ब्रिटिश इससे आगे मतलब तो कोई खास जानकारी कभी मौका किसी याँ? भी रूप में पिरो या नहीं हमारे तो कोई दृष्टि में नहीं ऐसा कोई किसी रूप में किसी गीत रूप में किसी भजन रूप में <laughs> अपने यहाँ पे इस इलाके की पीढ़िया रखने का काम कौन करता है बही भाट जैसा काम या राव जैसा काम रखते हैं के पास है। वो अपनी जाति के अलग अलग उस मतलब तो, तो यह बीसल जी और अनुराज जी थे ये भी नहीं सकते अनंग पाल उ के के तो। साथ नहीं, नहीं।, नहीं बचा इदर, कोई है। नहीं कोई नहीं। चवानों के घर है कोई दर, कुछ नहीं हाँ वैसे कोई है, नासर है दो चार घर वैसे गाँव लार तो घर मिल जाएंगे दो कोटली राजपूत होगी मिले जाएंगे लेकिन मुख्य रूप से चौहान लेकिन मुख्य रूप से इधर नहीं तो कोई जागिरी उन लोगों की इधर छुआड़ो के कोई आकर के हुए हैं। बसे आके बसे बेचे बसेगिरी तो हमारे आस पास ही नहीं है इतर, नाम तो जजावर माता जी कहते जजावर तो गांव रो नाम है माता रो कही नाम है याना माताजी जाना। है। आ, हाँ? आ, माताजी हाँ? आ, ठीक है और ये सात बहन एक बात है बड़ी बहन आप बड़ी बहन मानी वाच है हाँ? हाँ? सात बहन नाम कहीं कही आपने याद है अच्छा <coughs> सात बहन तो ये शायद ज्यादा बड़ी अंदर कड़ी च और एक कालका देवी कलकत्ता मा। चावाली माता अटी तो चीजी माता से यहाँ कब कब तो ये ये ये के के जी पास पास माताजीर माताजीर माताजीर भारत भारत गावे गावे कोई कोई जैसे जैसे ना मैं कहीं बजाओ साथे थाली बजाओगे थाली डोलोगे हम्म और डाग। डाग भी बग़ों। दाग बग़ों। दाग दिखे तो कोनी ये बढ़िया मान मान न न के जो कराना बगवान है कोई का कलंग आ जाओ कोई कहे चाहो जी ये भूत ढाकने लागे न जो आ जाओ जोत वोत मंडा उठ था था अच्छा। आ, है जी को अच्छा दुख दर्द दर्द जो ना वो वो कहीं कहीं आदमी ये ये ज़्यादा कर डाकर ताला लागे से घोड़ला घोड़ला पोल मनाल मना पाती दे तो पाती दे पाती पाती चढ़ा ये भाई काम काम कियो और बेटा दे पे, बेटा दे बेटा से, ये ये जा जा ये पालना है, है जा रही, और भी कोई का काम करजो जी ईशा नहीं करे चढ़ाओ क्यों ये, तो तो ये, ये, तो ये ये ये ये ये तो तर तो आ, तो तो बेटा वास्ते पालनो पालनो कहीं काम है भी चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा बेटो वही को स्वामनी स्वामनी करूंगा कोई जाओ राज अरे और भी बोल दे चाहो चांदी और बोल दे तो वो भी हो हो अब आप तो हो, हो के की करे पीड़ा पीड़ा जामे मुझे कितनी काम है आप मां देखो ये, तो को ने माताजी आपकी जात जात में की में की माली जा। माली आ, दीवर माली माली में वो लगे भेज देते देवर माड़ी एक फूल माड़ी जब माड़ी और तो तो हमारे एक वो, तो वो वो वो तो फिर नारा नारा तो। तो तो तो हाँ। तो तो। ये साई में दो तड़ता है फिर यहाँ का ये गोद ना, नारा, mm -hmm. मौका भी mm -hmm. दीवर नहीं। आ, माले का का का वो मका गोथ मका तो अच्छा और मका बापरे पीडो हु उठे पीडो हु जमे तो मका अगला तो करता रहता दशान फेर फाला पे कर रह गया तो माताजी रे डोळ है हां डोळी भी ज आ गए कितना बीगा है दिस बरा बीगा डोळी तो टे छ हम या इज और ये और गवां में भी खंडरी जब बनवाए आ जाओ और गवां दुवारी का तालाब तो तो में से थोड़ी देर दिस बरा बीगा डोळी हम हम तो तागड़ा का तागड़ा तालाब में से आपरे कित घर है रे माइ मतलब डोली पे डोली पे जो है आप कितना घर हक लागे एक एक, एक पाती बस और अबे तो, टैक्स लागिय उस डोली का नाज नहीं लेते हैं कोई बोगा करेगा तो वो मतलब उसका नाज नहीं लेगा बंट तो है वो मग पयावर कुकर मेले जमीन छूटा हाँ गावरा में चूट रही है पर... पर... तो बन तो तो तो गया चुटरी डिजाइन की बात द्वार के तमाम वो छुटरी से वन ब्लू वन भी जोड़ करती है वो आ, उस जगह सारी अ वो तो ना जाओ थे ए पबजी बी का डोलिंग वो जाओ वहां की एंट्री गिन करके यार भाई तो आठ मतलब यात्री आवे जी हिसाब में तब तो काम से और खास और नोरता में खास रहती है ज्यादातर लोग नोरता पावे एक भी बार भी आवे कोई आठर आठर आप ऊपर चले आठ में चौदह में हाँ, दोई और और भी दो ही दो के चौदह उजाली चौदह ज्यादा कर तो चौथ नाव या आता पर आता पर आओ तो संतोष संतोष पर जाने जी कोई आदा आदा तो आदत नहीं आप करे तो शायद करदा ज्यादा आदमी तो मिस है उधर लेकिन राती 38 हां ज्यादा कर ले आटा के तो नहीं आओ जी जरा आदमी थे पूछो तो नौ रात्र में हो नौ चेती नौर दे आते चेती नौर तो जी क्या सो जी अशोक का महोत्सव तो मेला पर द आए में है, में ज़्यादा ज़्यादा आ कर के वो तो तो हो वो है खास कैसा दिन जी में जिमे सत्तर लोग आठ और सात सातवीं की रात सप्तमी की रात को होता है मतलब दागड़े वागड़े का निकलना करना, करना। हम्म ये रात में अच्छा रात में हां रात में दिन रनी। तो में नहीं दिन में तो नहीं होता है तो वो भी में तो घोलल है कि में भी घोलल घोल घोलल नहीं पति हां पति और आप बात कुछ बारे बात बाहर आप आपके खड़ा जाएगा अच्छा मैं तो हाजरी देवे मैं तो पूरी मैं दा ये गाजा बजावा कार्यक्रम कार्यक्रम में वे प्रभु रेजो जाओ और आ और और तो तो तो वो कितना दुख दर्द हो रहे अरे मेरे को रे मेरे ऐसे वो, वो में चिल्लाती कोई नहीं बस माता हाँ। तो पाती देखे दूर बैठ जाती है सो तो भी चिल्लाई जाती है वही उसके नाव गांव बताती है वही कहती है कि अब जा रही हां बिना पूछे ताजे कोई नहीं पकड़ता कोई कुंडूंडा है फिर तो नावारोग नहीं है ये, ये ये का इरा कोई चटा दे अब उतर जाओ जब तड़ा में नाना नहीं है तो कोई नानी गिरवाज नहीं का इरा अगर अगर छपड़ाओ लगा दे मैं तो अगर छपड़ाओ दे दे माताजी महाराज को हम्म बस वो अगर छपड़ाओ दे देगा जो दे पकर्मा देर पर सो एक कढ़ी तने अरे ये काम ये मत ये काम शेयर यहाँ का तो काम और नही उगा इतना चाह भाई दो दो पाँच पाँच रुपया कोई कहा उगा चाह में तो तो तो तो ये महाराज ही कर रहे थे यार काम कुमार करकेट मतलब हमारे जो गेट गेट है है ना एक खुला तो तो <laughs> तो नहीं बड़ा है अभी पूरा मेट्रिल था की हैं हैं बाकी है। वो है, हाँ, तो तो काम हो गेट कारण क्या अब कुर बना पहली पहली कुर को अंजाम को गा गा, गा। आ... को को तो देखो तो माताजी माताजी पकड़ेगी घर पकड़ेगा पकड़ पकड़ ले तो ले ये कह रहा था में तो तो तो जाओ दस बारह जना पंद्रह जना जो गाबू कर कितिक देर, तक देर तक गाओ मैं रात रात अलग अलग भजन हैं अलग अलग भजन एक इस बात के अलग-अलग अलग-अलग अलग-अलग बात होती है अलग अलग बात अलग दो गाले तीन रो गाले गाले दूसरो मतलब ही भाई एक तो ये मैं 1 बजे आकर एक ही चालू चल रहा है एक बजे ना रुक कर भाई यो तो प्लान जो चरी यो रोज जो चरी यो माताजी को चरी वो तो जाने जो गावर पावे दिखावे हां वो जाने जो गावर करो तो जाने माताजी महाराज की बारता गांव तो जीवा तो सारी भाई पूरी सारी आउजू मैं भाई माताजी की पूरी बारता च ना हां हां माताजी की पूरी बारता को जैसे गापु करा जो ये ये जो मूर्तियां हैं ये के लिए हैं अपने एक ये ये देखा ये भी के जी भली का है कर अगला जमा का का जी, माताजी महाराज आप ज़मीन में बताया फली ये कोई का कोरिया ये ये कोई नहीं, गड़ी को नहीं है, कोई नहीं, नहीं नहीं, गड़ी अच्छा हाँ ये आप खा ये वो मैं ख्या दे